कुना भगवती श्रुति कहती है हरे ओम बम आतु न इंद्र वत्रहन्नस् माकमर्दमा अहिमहन मही विरूति विहि अर्थात हे इंद्रदेव आप वृत्रासुर नाशक हैं आप संरक्षण धर्मा हैं आप हमारे पास पधारे आप अपनी महान महिमा और रक्षताओं के साथ पधारने की कृपा कीजिए हे इंद्रदेव आप सभी शत्रुओं के साथ स्पर्धा करते हैं आप दुष्टों का दलन करते हैं आप सुख उपजाते हैं हे इंद्रदेव जैसे माता-पिता अपने शिशु को संरक्षण देते हैं वैसे ही आप हमें संरक्षण दीजिए जब आप शत्रु से स्पर्धा करते हैं तब सारे शत्रु सेना भयभीत हो जाती है हे यजमानों हम देवताओं ने प्रति यज्ञ करते हैं आप अच्छे मन वाले हैं आप सुभ दाता हैं आप हमें सुमत दीजिए सूर्य देव आप सत्रों के बुद्धि को हमारे प्रति अनुकूल करने की कृपा करें हे यजमानो हे सविता देव आप हमारे घरों की रक्षा कीजिए आप अपने रक्षा साधनों से हमारे रक्षा कीजिए आप हमारा कल्याण कीजिए आप सोने के जीव वाले हैं हम आपको शीश नवाते हैं हे पुरोहितों आप पात्रों से एकत्रित कर निचोड़कर सोम रस तैयार कीजिए हे भाइयों आप अश्वों को ज्योति रथ लाइए आप आनंद के लिए सोम रस पीने की कृपा कीजिए हे यज्ञ में बहिरही जलधाराओं आप पृथ्वी की रक्षा कीजिए हे पुरोहितों आप पाषाण खंडों से एकत्रित कर निचोड़कर सोम रस तैयार कीजिए आपके दोनों कान सोने के बने हुए हैं आप उनसे हमारे स्तुति करने की कृपा करें हे देवगण आप राजा हैं आप दक्ष हैं आप इस यज्ञ में पधारने की कृपा करें आप यज्ञ कार्य पूरा करने की कृपा करें हे पुरोहित आप दिव्य हैं आप सूर्य की तरह चमकने वाले रथ से आने की कृपा कीजिए आप इस यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए हमने प्रयत्न पूर्वक आपके लिए हवन तैयार की है सोम पवित्र है उनके त्रची किरणों का प्रकाश बहुत दूर तक फैलता है वह नीचे ऊपर सब ओर व्याप्त है ये किरणें हेर धरती हैं ये किरणें महिमामय हैं ये ऊपर है। नीचे सब ओर से संसार को धारण करती हैं स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में अग्नि को यजमान धारण करते हैं अग्नि सबको प्रकाशित करते हैं यज्ञ के लिए हम अग्नि का वर्णन करते हैं जैसे घोड़ा सब ओर विचर्ता है वैसे ही अग्नि सब ओर विचर्तते हैं हे इंद्रदेव आप वृत्रासुर नाशक हैं आप आनंद दाता हैं हम श्रेष्ठ उक्तों से आपकी आराधना करते हैं हम आपके पुत्र हैं हमारा देवता हमारी वाणीयां सुनने की कृपा करें हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा करें आपके पुत्रों की बुद्धि सुखदाई है हमने पत्रों से कोढ़कर सोम रस निचोड़ा आप अपने हरे घोड़ों को साधिए ज्योति और यहां पधारने की कृपा कीजिए हम आपके लिए उक्त मंत्र गाते हैं हे इंद्रदेव आपके अधिक उत्तम कोई नहीं है आपसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है आपसे ज्यादा कोई देवता विद्वान नहीं है आप जैसा कोई ना उत्पन्न हुआ है ना ही उत्पन्न होगा आप जैसे कार्य भी ना किसी ने किए हैं ना करेंगे इंद्रदेव भुवनों में श्रेष्ठ हैं उग्र हैं शत्रु नाशक हैं यज्ञ में रक्षा करने वाले सभी देवगण उनको प्रसन्न करते हैं संसार में इंद्रदेव सबका कल्याण करते हैं हे देवगण आप भवत धनमान हैं आप हमारी वाणी की बढ़ोतरी करने की कृपा करें आप अग्नि जैसे वर्ण के हैं आप पवित्र हैं आप को सर्वविधि जानना चाहते हैं हम हम सर्वविधि आपकी स्तुति करते हैं जिसका सारा संसार दास है सारे आर्य जिसके दास हैं उदारताहीन लोग उसके लिए दुश्मन हैं इंद्रदेव हमें आयसमान बनाने की कृपा करें इंद्रदेव हमें धन वैभव प्रदान करने की कृपा करें ताकि हम उस धन का उपभोग कर सकें इंद्रदेव को हजारों ऋषियों ने अपने स्तोत्रों से बलवान बनाया है इंद्रदेव हजारों कार्य करने में समर्थ हैं इंद्रदेव समुद्र भांत हैं। इंद्र हैं। हैं। के भांति विस्पृत हैं इंद्रदेव अतीव महिमावान हैं गणमान्य हैं यज्ञों में ब्राह्मणों के कहे अनुसार उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है हे सविता देव आप सोने की जीभ वाले हैं आप कल्याणदाई हैं आप हमारे घरों की सब ओर से रक्षा करते हैं आप हमारी रक्षा कीजिए पापी हम पर कब्जा न जमा सकें हम सविता देव को बार-बार नमते हैं हे वायु स्वर्ग लोक तक छूने वाले हमारे इस यज्ञ में आप पधारने की कृपा करें हम अच्छे मन वाले यजमान आपसे आने का अनुरोध करते हैं सोम पवित्र है चमकीला है अत्यंत शोभादाई है हम ऊपर से धरती पर आए इस सोम रस को आपके पीने के लिए भेंट करते हैं हे इंद्रदेव हे वायु आप अच्छी तरह से आवाहन के योग्य हैं हम अच्छी तरह आपका आवाहन करते हैं जिससे हमारे सभी जन रोग रहित हो जाएं हमारे सभी आत्मिय जन श्रेष्ठ मन वाले हो जाएं जो मनुष्य अपने सुख के लिए आपका आवाहन करते हैं निस्तेह ये जो मनस् से अपने अभिष्ट की पूर्ति के लिए मित्रदेव और वरुणदेव का आवाहन करते हैं हवि देने के लिए मनुस्य आपका आवाहन करते हैं आप उनका अभिष्ट पूरा करने की कृपा कीजिए हे अश्विनी कुमारों आप यज्ञ में आने की कृपा कीजिए हे अश्विनी कुमारों आप यज्ञ की शोभा बढ़ाइए हे अश्विनी कुमारों आप यज्ञ में दूध और रसों को पीने की कृपा कीजिए आप यज्ञ में धन बरसाने की कृपा कीजिए हे अश्विनी कुमारों आप यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए हे अश्विनी कुमार आप यज्ञ में दिव्य तथा सत्य वाणी प्रदान करने की कृपा कीजिए पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओंम प्रेतो ब्राह्मणस्पतिः प्रदेव्यतो सुन्दरता इच्छा वीरं नर्यं पंक्ति राधा संदेव ययम नायतुनह अर्थात हे अश्विनी कुमार आप यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए अश्विनी कुमार आप यज्ञ में दिव्य तथा सत्यवाणी प्रदान कीजिए देवगण मनुष्य के हितैषी हैं वे यज्ञ में पंक्ति में पधारें और सत्र नाश की कृपा करें सोमदेव चंद्रमा के भीतर से निकलते हैं सोमदेव दीप्तिमान हैं सोमदेव रंग बिरंगे हैं सोमदेव धन गर्जना के साथ स्वर्ग लोक की ओर दौड़ते हैं सोमदेव हम पर धन की वर्षा करने की कृपा करें हम अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए देव का आवाहन करते हैं हम अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए देव को हावी समर्पित करते हैं हम बुद्धि पूर्वक देवता का आवाहन करते हैं वैश्वानर देव स्वर्ग लोक के श्रेष्ठ देश में दीप्ति हैं वैश्वानर देव भावी से बड़ोतरी पाते हैं वैश्वानर देव दीप्त से अंधेरा नष्ट करते हैं पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओमम इन्द्राग्नेय आपाधेयम् ऊर्वागात पद्भतेभ्यः हित्वे शिरो झुक्वाय वावद चरित्रज सत्पलाण्यक्रामीतः अर्थात हे इंद्रदेव उषादेव पैर रहित होकर भी पैर वालों से पूर्व आती हैं हे अग्नि उषा देवी पैर रहित होकर भी पैर वालों से पूर्व आती हैं सिर सहित होने पर भी प्राणियों के श्री प्रेरित करती हैं मनुष्यों की जिह्वा से बोलती हुई आगे बढ़ती हैं दिन में सैकड़ों पैरों से बढ़ती हैं सभी देव मनन तथा समन्वयशील हैं सभी देव हमें सभी वैभव प्रदान करने की कृपा करें सवी देव आज हमें और भविष्य में हमारे पीढ़ियों के लिए वैभव प्रदाता हो इंद्र देव उद्दंडों को दंडित करने की कृपा करें इंद्र देव हिंसा को दूर भगाते हैं इंद्र देव से सभी देवगण मित्रता चाहते हैं हे मारुत गण आपके सभी देवता मित्रता चाहते हैं हे agne आपके सभी देवगण मित्रता चाहते हैं हे यजमानो आप इंद्र देव के लिए विस्तृत मंत्र उच्चारिए आप मरुद गाने के लिए विस्तृत मंत्र उच्चारिए इंद्रदेव वृत्रासुर नासी है इंद्रदेव सौ तीखे बाण वाले वज्र से वृत्रासुर का नाश करते हैं इंद्रदेव सैकड़ों यज्ञ करता है पुनः भगवती स्तुति कहती है हरे हे ओम मम अस इंद्रय बा भधे भ्रष्ट्यग्गुम साभो मादे सतासिया वष्नेੇ अध්‍යता मसिया महिमानामाया ब नुष्ठवने पूर्व था ගේमा उत्वा यसिया यहमा यग गुम सहस्प्रा मूड़दवा इंद्रदेव सोम रस से मदमस्त होकर यजमान के बल्कि बड़ोत्री करते हैं विष्णुदेव सोम रस से मदमस्त होकर यजमान के बल्कि बड़ोत्री करते हैं यजमान पूर्व ऋषियों की भांति ही आपकी महिमा स्तोत्रों से अभिव्यक्त करते हैं